पाठ 26 प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और उनकी परीक्षा सत्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के निष्पाप पुत्र हैं बाइबल आयत यीशु पवित्र हैं उसमें कोई गलती और पाप नहीं तथा वह पापियों से अलग किया गया है इब्राहियो सात 26 परिचय पिछली बार हमने प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जाना जो परमेश्वर के द्वारा हमारे मुक्तिदाता को अद्भुत रीति से प्रदान किया गया जैसे प्रभु यीशु बढ़ने लगा वह अपने माता पिता से शिक्षा प्राप्त करने लगा बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों की उपस्थिति में बढ़ने लगा इसका अर्थ है की शारीरिक क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में उसका विकास होने लगा आज हम प्रभु यीशु की दूसरी वृद्धि के बारे में जानेंगे मती तीन एक ऐसी चार उन दिनों में युना बपतिश्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर का राजा निकट आ गया है यह वही है जिसकी चर्चा ये सब के द्वारा की गई की जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो उसकी सड़कें सीधी करो यह युना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिडिया और वनमधु था यहुना भक्ता को परमेश्वर ने प्रभु प्रभुशु मसीह का मार्ग तैयार करने को भेजा था यमुना भाषवता ने लोगों को अपने पापों से पश्चाताप करने के बारे में बताया यहुना ने कहा ही केवल सच्चा परमेश्वर है परमेश्वर पाप से घृणा करता है और उसकी सजा देता है पाप की सजा नरक की आग में अनंत की मृत्यु है बेपापी थे और अपने पाप को परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य नहीं ठहरा सकते और पाप की सजा से बचा सकते यूना एक गरीब व्यक्ति था परमेश्वर पर विश्वास का यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति धनवान हो जाएगा मत तीन पाँच ऐसी छह तब यरूशलेम के, के और सारे यहूदिया के और यदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यदा नदी में उससे बपतिस्मा लिया लोगों ने पश्चाताप किया और यमुना के द्वारा बपतिस्मा लिया किंतु बपतिस्मा के द्वारा वे अपने पाप से नहीं बच सकते पाप का मूल्य केवल मृत्यु है बपतिस्मा केवल एक चिन्ह है जो यह दर्शाता है कि लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर पर आरोप विश्वास करने को राजी हो गए है मती तीन मैं तो पानी ऐसी तुम्हें मन फिराव का बत्तिश्मा देता हूँ पर जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बत्तिश्मा देगा युना के समय में धनी व्यक्तियों को दास जूते पहनाया करते थे किंतु युना ने नहीं कहा वह इस योग्य भी नहीं है की मुक्तिदाता के जूते के फीते खोल सके युना केवल पश्चाताप का बपतिश्मा देता था किन्तु जो मुक्तिदाता पर विश्वास करेंगे वह उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिश्मा देगा मत तीन तेरह से सोलह उस समय यशु मसीह गली के किनारे पर युना के पास उससे बपतिश्मा लेने आया परंतु युना यह कैक्रो ऐसी रोकने लगा की मुझे तेरे हाथ ऐसी बपतिश्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है यीशु ने उससे उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतर दे और अपने आप ऊपर आते देखा प्रभु यीशु पाप के कारण बप्तीस्मा लेने नहीं आया था किन्तु वह परमेश्वर के नियमों को पूरा करने आया था मती तीन सत्रह और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ परमेश्वर पिता ने उसे अपना पुत्र बुलाया परमेश्वर उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट था उसने कभी पाप नहीं किया जो कुछ उसने किया परमेश्वर उससे प्रसन्न था यूना एक उन्तीस ऐसी चौतीस दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्यूँकी मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता नहीं था परंतु इसलिए मैं जल से बपतिश्मा देता आया हूं कि वह इसराइल पर प्रकट हो जाए और यमुना ने यह अगवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नए आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया और मैंने तो उसे पहचानता नहीं था परंतु जिसने मुझे जल्द बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को तरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है जब यमुना ने यशु को देखा तो उसने कहा देखो परमेश्वर का मेम आ रहा है जो दुनिया का पाप उठा लेता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दुनिया में पाप का मूल्य चुकाने को भेजा जो महिमना पहले बलिदान किया जाता था वह एक चित्रण था जो प्रभु यीशु अब करने जाएंगे। क्योंकि यीशु परमेश्वर है इसीलिए वह यमुना से पहले विद्यमान था परमेश्वर ने यमुना को पवित्र आत्मा मुक्तिदाता के ऊपर उतरने के बारे में पहले ही बता दिया था और इसी के अनुसार पवित्र आत्मा यशु पर उतरा मत चार एक ऐसी तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि बिलीस ऐसी उसकी प्रेक्षा हो वह चालीस दिन और चालीस रात निराहार रहा अंत में उसे भूख लगी तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए उसने उत्तर दिया कि यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक बच्चन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कहीं ऐसा ना हो की तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे ईश्वर ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा की यदि तू गिर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा तब यीशु ने उससे कहा हे hey, शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे बपतिस्मा के बाद में शैतान ने प्रभु यशु की परीक्षा ली जैसे शैतान ने बगीचे में आदम और हवा की परीक्षा ली थी क्यूँकी अभी वह परमेश्वर के पुत्र को भी अपने असर में लेना चाहता था प्रभु यीशु ने शैतान की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया शैतान ने प्रभु यीशु से पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा किंतु तो यीशु ने कहा आदमी केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है शैतान ने प्रभु यशु को अपने आप को मंदिर की चोटी से गिराने के लिए कहा किंतु तो यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर शैतान ने यीशु को उसके चरणों में गिरकर प्रणाम करने के बदले में सारी दुनिया का राज्य देने को कहा किंतु यीशु ने कहा तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना और सेवा कर प्रभु यीशु जानता था कि शैतान झूठा और छलने वाला है परमेश्वर के वचन के द्वारा यशु ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन का अनाज्ञा पालन नहीं किया अगर यशु पापी होता तो वह हमारी मुक्तिता कभी नहीं हो सकता था इसके बाद में मनुष्य जाति को पाप और शैतान के असर ऐसी मुक्त कराने की परमेश्वर की योजना जो थी उसे नाश करने के लिए शैतान निरंतर यीशु मसीह की परीक्षा करता रहता था व्याख्या प्रभु यीशु डीडोल में बढ़ने के साथ साथ निरंतर अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी बने रहा जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तब पिता ने उसकी आज्ञाकारिता का परिणाम इस प्रकार कहने के द्वारा किया तुम मेरे प्रिय पुत्र हो जिससे मैं प्रसन्न हूँ जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है जब कभी प्रभु यीशु शैतान द्वारा परीक्षा में पड़ता था तो वह उसमें विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन का सहारा लेता था हमें भी परमेश्वर के वचन जानने की जरूरत है जिससे हम शैतान की परीक्षाओं का सामना कर सकें। इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती